पूज्य पाद एक सौ आठ श्री स्वामी सोम जी महाराज प्रणीत सठ सदुपयोग समन्वय सूत्र पहला अथ षठ सदुपयोग समन्वय सूत्रम अपूर्मीमांसा आदि छह दर्शनों के सदुपयोग का समन्वय करने वाले सूत्रों को आरंभ करते हैं दूसरा गर्भाधान संस्कार संस्कारादि वेदारम्भ पर्यंत संस्कार संस्कृतो वेदम पठेत गर्भाधान से लेकर वेदारम्भ पर्यंत दस संस्कारों से अपने शरीर मन और अंतकरण को पवित्र बना ब्रह्मचारी वेद को पढ़े तीसरा अथ धर्म जिज्ञासा वेदाध्यन के पश्चात धर्म की जिज्ञासा अर्थात उसके जानने का प्रयत्न करे चौथा तत्र अथा तो धर्म जिज्ञासा इतोपयोग धर्म के ज्ञान प्राप्त करने में पूर्व मीमांसा का उपयोग है पांचवा कृत धर्मानुष्ठान शुद्धांतकरण साधन चतुष्टयम संपादयेत यथार्थ स्वरूप से जाने हुए धर्म के अनुष्ठान द्वारा अपने अंतकरण को निर्मल बनाकर विवेक वैराग्य श्रम दमादि संपत्ति और मुमुक्षा इन चार साधनों का संपादन करें छठवां संजात मुमुक्षो ब्रह्म जब मुमुक्षा अर्थात जन्म मरण के बंधन से छूटने की प्रबल अभिलाषा मन में उत्पन्न हो जाए तब ब्रह्म को जानने की इच्छा करे सातवां अथा तो ब्रह्मजिज्ञासात्रोपयोग ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में उत्तर मीमांसा दर्शन उपयोगी है आठवां अस्त्राशत्र ब्रह्माप्ति के उपाय के तीन भाग हैं नौवा श्रवण मनम मननम च। च्रवण मनन और निधिध्यास दसवा श्रवणे सर्वे वेदाता उपयुक्ता श्रवण के लिए सभी वेदांत ग्रंथ उपयोगी हैं ग्यारह मनने न्याय न्यायेको सहकारिता मनन के लिए न्याय और वैशेषिक सहायक हैं। बारह क्वचित पूर्व पक्षा तेरा क्वचित सिद्धांत समर्थनात ये दोनों दर्शन कहीं तो पूर्व पक्ष उपस्थित करके विचार का द्वार खोलते हैं और कहीं सिद्धांत का समर्थन करते हैं इस प्रकार सहकारी हैं चौदह निधिध्यासने सांख्य योग योरूपयोग निधिध्यासन में सांख्य और योग का उपयोग करना उचित है इनकी रीति से साधन करके आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए पंद्रह तत्त सम्यक विधानात् क्योंकि निधिध्यासन का इनमें भली भाती विधान है सोलह इति ष दर्शन समन्वय सूत्रम् अब ठर्शन के सदुपयोग के समन्वय का प्रतिपादन करने वाले सूत्र समाप्त हुए